शिवपुराण वायवी संहिता उपमन्यु कहते हैं यजुनंदन नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करें गंध वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करें मंडप के बीच में वेदी बनाकर आठों दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाएं। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाएं। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा आगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए उस मंडप में एक या दो हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए एक हाथ के कमल की कर्णिका आठ अंगुली की होनी चाहिए उसके केसर चार अंगुल में हो और शेष भाग में अष्ट आदि की कल्पना करें दो हाथ के कमल की कर्णिका आदि एक हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें तत्पश्चात धान चावल सरसों तिल फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिवकलश की शिवकलश की स्थापना करें वह कलश सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए उस पर गंध पुष्प अक्षत कुश और ध्रवांकुर रखे जाए उसके कंठ में सफ़ेद सूत लपेटा जाए और उसे दो नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए कलश में एक मुट्ठा कुछ अग्र भाग ऊपर की ओर करके डाला जाए स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या वर्धनी विशिष्ट जलपात्र शंख चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्र जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखें फिर मंडल के पूर्व भाग में मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिवजी की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें समुद्र या नदी के किनारे गौशाला में पर्वत के शिखर पर देवालय में अथवा घर में या किसी भी पनोहर स्थान में मंडपादि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें पूर्वत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें, वहां सब प्रकार के मंगलकृत्य का सम्पादन करके नित्य कर्म के पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें पश्चिमाभिमुख यज्ञरक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें फिर मंत्रयुक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र मंत्रयाग करें इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डाले आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए दूसरे लोगों को स्वाध्याय सूत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें, नृत्य गीत वाद्य एवं अन्य मंगलकृत्य भी होने चाहिए सदस्यों का विधिवत पूजन पुण्यावाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी इस प्रकार प्रार्थना करे देव देवेश दसीद देवश मृक विमोचयनम विश्वशा चृणा निधे